भावार्थ उत्तम दान देने से मनुष्य का यश सब ओर फैलता है तथा उसका यश द्विलोक तक जा पहुँचता है सप्तमम् सुप्तम् भावार्थ एक समय जब ज्ञानी उपासक ने मरुतों को लक्ष में रखकर त्रिस्तुप छंद का साम गायन किया तथा उन्हें अन्न प्रदान किया, तब वे वीर पर्वत श्रेणियों में पसंदता पूर्वक दिन बिताने लगे थे। भावात्म शक्त बढ़ाने वाले वीर, जब सत्तु पर चढ़ाई करने की इच्छा से अपना रथ सुसज्जित कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो पहाड़ भी हिलने लगते हैं।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 भावार्थ मर्तों में विद्यमान वेग एवं बल से भयभीत होकर पर्वत स्थिर हुए तथा नदियाँ धीमी गति से चलने लगीं। भावार्थ कार्य करते समय दिन एवं रात्रि के समय में अपने संरक्षण के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। भावार्थ लाल वर्ण वाले वस्त्र पहनकर तथा रथ पर बैठकर ये वीर पर्वतों भावार्थ मर्दों में यह शक्ति विद्यमान है कि वे सूर्य को भी प्रकाश का मार्ग बदलाते हैं तथा सब जगह तेजस्वी किरणों को फैला देते हैं। भावार्थ भूमि, गौ एवं वाणी मर्दों की माताएं हैं। भूमि से अन्न एवं जल, गौ से दुग्ध तथा वाणी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीनों के तीन सेवनीय और त्रिविध दुग्ध से तीन झीलें भरकर तैयार कर रखी हैं ताकि वीर मरुदों का भरण पोषण सुचारू रूप से और भली भांति हो जाए भावार्थ ये वीर बड़े उदार शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा सदा शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं तथा जिस समय ये अपने प्राशादों में और निवास स्थलों में सुखपूर्वक दिन ब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 वह इतनी मात्रा में उपलब्ध हो कि सब सुखपूर्वक रह सके, सबके पुष्टि हो जाए, सभी बलवान बनें। यदि ये तीनों बातें हो जाए, तो ही वह धन समीप रखने योग्य समझना उचित है, अन्य किसी प्रकार का नहीं। भावार्थ पर्वतों पर चढ़ते समय जैसे रथ को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही वीर मरुत जब रथ को पूर्� ハルシュトウォティーレスームはスピーカーパシャータルトコタイアーレカーパーティーサーコーパーセシャトルダンパームラカーウンキブリジアウーニケリーマルトガムンカーティヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ 私たちは、私たちのために、私たちのために、私た e のために、e たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため e r たちのために、私たちのために、私たちのために、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 पुरुष यद् एवं भने चुक कण्व की यथावत रक्षा की हमारी इच्छा है कि ये वीर उसी प्रकार हमें बचा दें ताकि हम उनकी छत्र छाया में अधिक से अधिक धन-धान्य संपन्न हों तथा उस वैभव एवं संपत्ति के बंबूते पर विभिन्न यज्ञ संपन्न कर संपूर्ण जनता का कल्याण करेंगे भावार्थ उच्च कोटि के पुष्टिकारक � ढ़ने लगता है, भावार्थ, हे वीरों, चूँकि तुम शीघ्र मेरे निकट नहीं आ सके, अतः यह प्रसन्न हठात मेरे मन में उठ खड़ा होता है कि किस जगह भला ये आनंदो लाश में चूर हो बैठे हो तथा शायद ऐसा कौन उपासक इनसे प्रार्थना करता हो कि वहाँ शीघ्र वस्तान करना इन वीरों को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 जावा पृथ्वी को सूर्य को अपनी-अपनी जगह भलीभांति धर दिया है तथा उनका स्थान अतल एवं स्थिर किया है इन्हीं वीर मरुदों ने अपने वज़नात्मक स्थान स्थान पर ठीक प्रकार जोड़कर उसे बलवान बना डाला है अन्य वीर भी अपने हथियार अच्छी प्रकार तैयार करने में सतर्क रहें तथा शत्रु के हथियारों भावार्थ ये वीर ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य कर दिखलाते हैं जिनमें बल वीर्य एवं शूरता की अति आवश्यकता जान पड़ती है ये किसी एक नियामक राजा की छत्रछाया में नहीं रहते हैं इन्हें संघ शासक नाम दिया जा सकता है अर्थात् इनका संपूर्ण संघ ही इन पर शासन करता है ऐसे इन वीरों ने वित्र के तुकड़े तुकड़े भावार्थ इन वीरों ने त्रित नरेश को लड़ाई में सहायता पहुंचाकर उसके बल, उत्साह एवं कर्त्रत्त्व शक्ति को अक्षुर बना रखा अतः त्रित विजयी बन गया तथा इसी प्रकार इंद्र को भी वृत्रवध के ओसर पर सहायता करके उसे भी विजयी बना दिया भावार्थ ये पांच वीर चमकीले शस्त्र हाथों में रजते हैं य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 हवार्थ इन वीरों के घोड़े स्वर्ण आभूषणों से विहोषित होते हैं ऐसे अशों पर बैठ इस हमारे यज्ञ में वीर मरुत आ उपस्थित हों भावार्थ वीर मर्दों का रंग गोरा है तथा उनके रथ में धब्बे वाली हरियान लगी रहती हैं उनके आगे एक लाल रंग का हरिण ज्योता जाता है इस प्रकार उनका रथ सुसज्जित हो जाए तो तीव्र बेग से वह आगे बढ़ने लगता है जिससे उसे खींचने वाले पसीने से तर हो जाते हैं ऐसे रथों पर बैठ कर मरुत जाने लगते हैं भावार्थ रिजीक देश के एक सूबे को आरजीक कहते हैं सर्यनावत सर्यना नदी अत्मा बड़े जील के किनारे पर अवस्थित भूविभाद परस्त्यावत जहां रहने के लिए मकान हो उस जगह ये शूर मरुत バーワーフ、プラーファナカネワレー、アウサハイタパニケ、サウタラライト、ギャニー、ロー、イェイサハイタパンチャテヘン、タタアプネサーフ、スクークォ、ディガットカネワレー、ダノコ、レーカー、ガムンカテヘン、バーワーフ、イェイビー、バーウッド、カタプリヘン、アッタアティハシク、ウィルガー、タオコ、スナナ、インヘア、タディク、リエルカーヘン、インドコ、インホネ、カビチョーラネヘン、エクバー、ヤディウェイ、ウィ किसी को अपना लें तो उसे ये कभी त्यागने आत्मा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वीरों को इस प्रकार वर्ताव रखना चाहिए जो सत्य धर्म के अनुसार कार्य करने लगता है वह जल्दी ही मरुतों का प्रेम पात बनता है।